संक्षिप्त महाभारत सर्गा रोहण पर्व श्री गणेशा नम स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर को नरक का दर्शन नारायण नमस्कृत्या नरम चयत्तम देवी सरस्वती जय मुदि अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आश्री संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए जनमेजय ने पूछा मुने मेरी प्रपितामह पांडव जब स्वर्ग पहुंच गए तो उन्हें और धित्राष्ट्र के पुत्रों को किस किस स्थान की प्राप्ति हुई वैसम ने कहा राजन तुम्हारे पप्रतामह धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो देवता और साधगणों के साथ एक दिव्य सिंघासन पर बैठकर सूर्य के समान दे हो रहा है उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछे को लौट पड़े और उच्च स्वर से कहने लगे देवताओं जिसके कारण हमने अपने समस्त श्रोहित और बंधुओं का युद्ध में संहार कर डाला तथा जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुर्जनों के सामने घसीट गया ऐसे दुर्योधन के साथ मैं इस स्वर्गलोक में नहीं रहना चाहता यह सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले महाबाहो स्वर्ग में आने पर लोक का गैर विरोध नहीं रहता अथा तो तुम्हें महाराज दुर्योधन के विषय में ऐसी बात कदापि कर नहीं करनी चाहिए स्वर्गलोक में जितने श्रेष्ठ राजा रहते हैं वे और समस्त देवता भी यहाँ राजा दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं यह सत्य है कि तुमने सदा ही तुम लोगों उसने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुँचाया है तथापि युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर ये वीरलोक को प्राप्त हुए हैं अतः द्रौपदी को इनके द्वारा जो क्लेश प्राप्त हुआ है उसे भूल जाओ और इनके साथ न्यायपूर्वक मिलो यह स्वर्गलोक है यहाँ आने पर पहले का वैर नहीं रहता नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने पूछा ब्रह्म जो महान धारी महात्मा सत्य प्रतिज्ञ वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोग प्राप्त हुए हैं? उन्हें मैं देखना चाहता हूँ सत्य पर जेह रहने वाले कुंती पुत्र महात्मा कर्ण को धिष्टुम्न को सातिकी को तथा धिष्टुम्न के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है इसके सिवा जो जो राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे इस समय कहा हैं उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा है राजा विराट द्रुपद धृष्ट केतु पांचाल राजकुमार शिखंडी द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूँ अब युधिष्ठ ने देवताओं से कहा देवगण यहाँ युद्धामन्यु और उत्तम ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते जिन जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने सम्राट ने में अपने शरीरों की आहुति दी है जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं वैसे के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं क्या उन महापुरुषों ने भी इस लोक पर अधिकार प्राप्त किया है यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आए हों तब तो मैं उन महात्माओं के साथ यही रहूंगा परंतु यदि उनको यह शुभ और अच्छे लोक नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं अपने उन भाई बंधुओं के बिना यहाँ सुख से नहीं रह सकता युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था बेटा कर्ण को भी जलांजलि देना माता की यह बात सुनकर जब मुझे मालूम हुआ कि इस महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है यह सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूं कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देख भी मैं क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे वे सूर्यनंदन कर्ण इस समय जहां कहीं भी हो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा धर्मपरायणा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है यह मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूँ भला भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना है जहां मेरा भाई है वही मेरे लिए स्वर्ग है मैं इस लोग को स्वर्ग नहीं मानता देवताओं ने कहा राजन, यदि उन्हीं लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो विलंब ना करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से हर तरह से तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं यो कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी तुम जुसिष्ठिर को उनके सुहदों का दर्शन कराओ तत्पश्चात राजा जुसिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर चले जहां पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन आदि थे आगे आगे देवदूत था और पीछे पीछे राजा दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत ही खराब था उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष ही उस रास्ते से आते जाते थे वहां सब और घोर अंधकार छा रहा था चार ओर से बदबू आ रही थी इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे जहां तहा बाल और हड्डियां पड़ी हुई थी लोहे की चोच वाले कौवे और गिद्ध मडरा रहे थे सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले पर्वताकार प्रेत सब और घूम रहे थे उन प्रेतों में से किसी के शरीर से मेद और रुथिर बहते थे किसी के बाहु, ऊट पेट और हाथ पैर कट गए थे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच से होकर निकले उन्होंने देखा वहा खोलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है जिसको पार जाना बहुत ही कठिन है दूसरी ओर तीखे छुरों से पत्तों से परिपूर्ण अशीपत्र नामक वन है कहीं गरम गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टाने रखी गई है सब ओर लोहे के कलसों में तेल खोलाया जा रहा है यत्र तत्र पहने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं जिनको हाथ से छूना भी कठिन है इन सब के वहां पापियों को जो बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही थी उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी वहां के दुर्गंध से तंग आकर उन्होंने देवदूत से पूछा भाई ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना है तथा तो मेरे भाता कहाँ है धर्मराज की बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला बस यहीं तक आपको आना था महाराज देवताओं ने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जाए तो उन्हें वापस लौटा लाना अतः अब मैं आपको लौटा ले जाना चाहता हूँ यदि आप थक गए हों तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विफल हो रहे थे इसलिए घबराकर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया ये ज्योही उस स्थान से लौटने लगे तो इनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की यह दयनीय पुकार सुन पड़ी हरमनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए आपके आते ही परम पवित्र और दुर्गंधित हवा चलने लगी है परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी है इससे हमें बड़ा सुख मिला है नंदन आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिला मिला है अतः क्षण भर और ठहर जाइए आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं पहुंचाती इस प्रकार वहां कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के भांतिभा के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा ओह इन बेचारों को बड़ा कष्ट है जो कहकर वे वही ठहर गए फिर पूर्वक दुखी जीवों का आर्त ना सुनाई देने लगा किंतु वे पहचान न सके कि यह किनके वचन है जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उस दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा आप लोग कौन हैं और यहाँ किसलिए रहते हैं उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी मैं कर्ण हूँ मैं भीमसेन हूँ मैं अर्जुन हूँ मैं नकुलम्न हूँ मैं, मैं, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं इस प्रकार अपने अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे राजा मन में विचार करने लगे विधान है्रौपदी भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन्हें इस दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है ये सभी पुण्यात्मा थे जहां तक मैं जानता हूं इन्होंने कोई पाप नहीं किया था फिर किस कर्म का यह फल है जो ये नरक में पड़े हुए हैं मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे इन्होंने छत्री धर्म में तत्पर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई मैं सोता हूं या जागता मुझे चेत है या नहीं कहीं यह मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है इस तरह नाना प्रकार से सोच विचार करते हुए राजा युजिठी ने देवदूत से कहा तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ मैं वहां नहीं चलूंगा अपने मालिकों से जाकर कहना युधिष्ठिर वहीं रहेंगे मेरे रहने से यहाँ मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था करना चाहते थे वह सब अपने देवराज से निवेदन किया